अठ्थाई सुमा अध्याय भगवती सुरुती कहती हैं हरेहे ओमम होता चतत समिधिंद्र मिल्डा स्पादे नाभा प्रेथिव्या आधे देवं वर्ष्मंत समिधित्यों ओजिष्ठ चर्ष्णी साहं बेदपाज्यस्या होतर यजम् अठ्थात्य होता संविधा से इंद्रदेव के लिए यज्ञ करते हैं यह पृथ्वी और अंतरिक्ष की नाभि है स्वर्ग लोक में संविधा नामक रहती हैं इंद्रदेव ओर्जस्वी हैं यह विजेता हैं यजमान से अनुरोध है कि वह इंद्रदेव के लिए यज्ञ करने की कृपा करें इंद्रदेव तेजस्वी हैं इंद्रदेव शरीर के रक्षक हैं इंद्रदेव अपने रक्षा साधनों से जीतने वाले हैं इन्द्रदेव सभी नहीं कभी नहीं हारने वाले हैं होता इन्द्रदेव के प्रति प्रसन्नता दाई आवृत्यों से यज्ञ करते हैं इन्द्रदेव आत्म ज्ञाता हैं वे मधुरह विग्रहण करने की कृपा करें होता इन्द्रदेव के रे यज्ञ करने की कृपा करें इन्द्रदेव अमर है इन्द्रदेव उपासना के योग्य है इन्द्र देवताओं के सर्वोत्तम सर्वे सर्वा हैं इंद्रदेवaatme vajraleh hue hain indradev satronon ke nagar nasht karne wale hain hota hai indradev ke liye madhur prarthnaon se yagya karne ki kripa kare indradev haavi dwara aanandit hone ki kripa kare indradev dhan varshak hain indradev yajmanon ka hit chahane wale hain indradev balwan hain hota kus ke aasan par virajkar indradev ke liye yagya karte hain indradev varudra aditya aur apne haath ke anya devon ke saath उस के आसन पर बैठ कर हवन का विग्रहण करने की कृपा करें होता उनके लिए यज्ञ करने की कृपा करें होता ने इंद्रदेव हेतु यज्ञ किया इंद्रदेव ने उनकी वडोत्री की इंद्रदेव ने उनके और वीर के वडोत्री की इस यज्ञ में यज्ञ को बढ़ाने वाला देवता अचित रहा प्रयाण करें इंद्रदेव इच्छा पूर्ति करने वाले हैं यह यज्ञ में पधारे अमृत स्वरूप भावी को ग्रहण करने की कृपा करें हम इंद्रदेव के लिए यज्ञ करते हैं होता इंद्रदेव के लिए यज्ञ कीजिए इंद्रदेव के लिए प्रतिमा जैसी हैं अच्छे दुग्ध वाली गायों जैसी हैं होता के महान इंद्रदेव ने पवित्र यज्ञ किया होता ने अपने तेज से इंद्रदेव की वड़ोत्प्रेकी जैसे मां के प्यार में बच्चा सुदृढ़ बनता है वैसे ही इंद्रदेव हवि से दृढ़ होता है आप इंद्रदेव के लिए यज्ञ कीजिए अश्वनी कुमार दिव्य हैं विषगाचार्य वाक हैं हमारे सखा हैं इंद्रदेव के वैद्य हैं अश्वनी कुमार कवि हैं श्रेष्ठ चित्त वाले हैं इंद्रदेव के लिए स्वास्थ्य धारण करते हैं होता देवों ने अश्वनी कुमारों के लिए यज्ञ किया अश्वनी कुमारhavi ग्रहण करने की कृपा करें होता उनके लिए यज्ञ करने की कृपा करें इड़ा के लिए होता ने यज्ञ किया सरस्वती के लिए होता ने यज्ञ किया भारती के लिए होता ने यज्ञ किया तीनों देवियों के लिए होता ने यज्ञ किया ये तीनों देवियां तीनों लोकों में तीनों ऋतुओं को धारण करने वाले इंद्रदेव की आज्ञा का पालन करती हैं तीनों देवियां औषधि युक्त हैं तीनों देवियां हविष्मती हैं यजमान इनके लिए यज्ञ करने की कृपा करें तुष्टा देव वैभववान है दानी है रोग नाशक है श्रेष्ठ यज्ञ करता है सौभाधारी है अनेक रूप वाले उत्तम वीर वाले धनवान त्वष्टा ने इंद्रदेव के लिए शक्तियां धारण करी त्वष्टा देव आविग्रहण करते हैं होता त्वष्टा देव के लिए यज्ञ करने की कृपा करें भरतस्पति देव शांति दाता हैं सैकड़ों यज्ञ करने वाले हैं बुद्धि योजक हैं इंद्रदेव से संबंधित हैं पथ को सुगम बनाने वाले हैं यज्ञ को मधुर हव्यों से पूर्णते हैं वे वनस्पति मधुर हवि को ग्रहण करने की कृपा करें होता उन वनस्पति देव के लिए यज्ञ करने की कृपा करें इंद्र देव के लिए स्वाहा आज्य के लिए स्वाहा मेत के लिए स्वाहा स्तोत्र के लिए स्वाहा स्वाहा करने वालों के लिए स्वाहा हवि के लिए सूक्त गाने वालों के लिए स्वाहा देवों के लिए स्वाहा हवि का पान करने वालों के लिए स्वाहा इंद्रदेव हाविका पान करने की कृपा करें यजमान इंद्रदेव के लिए यज्ञ करने की कृपा करें हे इंद्रदेव देवता देव अच्छी वेदी पर बडो त्रिपाते हैं देवताओं की भी बडोत्री करते हैं देवगण कुश के आसन पर विराजने की कृपा करें देवगण हाविका भोग लगाने की कृपा करें यजमान कुश के आसन से युक्त हैं यजमान ऐश्वर्य पाने के लिए यज्ञ करते हैं यजमान धन धारण करने के लिए यज्ञ करते हैं इंद्र देवताओं के द्वार, द्वार हैं सब ने मिलकर इंद्रदेव के पराक्रम की वडोत्री की इंद्रदेव के बल्कि वडोत्री की, की। इंद्रदेव बाल अवस्था युवा अवस्था कुमार अवस्था में होने वाले हानिकारक तत्वों से हमारी रक्षा करें इंद्रदेव धूल भरे वादनों को भी रोकते हैं इंद्रदेव यजमान को वैभव प्रदान करने की कृपा करें इंद्रदेव यजमान के लिए वैभव धारण करने की कृपा करें इंद्रदेव यजमान के घर में सुख शांति के लिए यज्ञ करने की कृपा करें हे यजमानो आप इंद्रदेव के लिए यज्ञ कीजिए उषा देवी और रात्रि देवी प्रेमीली हैं यज्ञ में उनका आवाहन कीजिए वे यजमानों को अच्छी प्रीति और अच्छी बुद्धि के लिए प्रेरित करती हैं आप यज्ञ कीजिए ताकि वे आपके लिए धन धारण कर सकें आपको धन प्राप्त कर सकें देवी जोशीली है धन धारण करने वाली है इंद्रदेव की वडोत्री करने वाली है द्वेषों को दूर करने वाली है पापों को दूर करने वाली है यजमान के लिए धन धारने की कृपा कीजिए यजमान को धन प्राप्त की शिक्षा दीजिए यजमान इस सब के लिए यज्ञ करें देवी ने इंद्रदेव को ऊर्जास्वी बनाया अयसेंद्र देव की वडोत्री के देव अन्न शक्ति से युक्त है देवी जल शक्ति से युक्त है देवी दयामयी है देवी पुरातन तत्त्वों को जानने वाली है देवी नए और पुराने अन्न को धारण करती है यजमान के लिए महान ऐश्वर्य प्रदान करने की कृपा करें महान ऐश्वर्य को स्थायित्व प्रदान करने की कृपा करें देवगण हब्व्यवान की कृपा करें यजमान गण इसके लिए यज्ञ करें होता दिव्य है होता देवी की वडोत्री करने की कृपा करें होता इंद्रदेव की वडोत्री करने की कृपा करें देव और देवी हमारा वैभव बढ़ाने की कृपा करें देवी और देव यजमान को वैभव प्रदान करने की कृपा करें देवी और देवी उस वैभव को स्थाई बनाने की कृपा करें यजमानों आप भी इसलिए यज्ञ करने की कृपा करें इंद्रदेव पालक हैं तीन देवियों ने इंद्रदेव की वडोत्रे की भारती देवी स्वर्ग लोक का स्पर्श करती है रुद्र यज्ञ का स्पर्श करते हैं सरस्वती इड़ा देवी का स्पर्श करती हैं भस्मती घर का स्पर्श करती हैं तीनों देवियां यजमान के लिए धन धारने की कृपा करें यजमान इसके लिए यज्ञ धारने की कृपा करें इंद्र बहु प्रशंसित है तीन लोगों के बंधु हैं यज्ञ देव इंद्र देव की वडोत्री की इंद्र देव सैकणम काली पीठ वाले गायम से सुशोभित हैं इंद्र देव और वरुण देव इस यज्ञ के होता है बृहस्पति देव महान हैं अश्वनी इस यज्ञ को अध्वर्य हजारों तरह से यज्ञ में प्रवर्त होने की कृपा करें देवगण यजमानों को वैभव देव देवगण यजमानों के लिए धन धारने की कृपा करें इसके लिए यज्ञ करने की कृपा करें वनस्पति देव सोने के पत्तों से युक्त है मधुर शाखाओं वाले हैं उत्तम फलों वाले हैं वनस्पति इंद्रदेव की बढ़ोतरी करने की कृपा करें वनस्पति देव अपने उग्र त्याग से स्वर्ग लोक का स्पर्श करते हैं वनस्पति देव अंतरिक्ष लोक का स्पर्श करते हैं वनस्पति देव पृथ्वी लोक में व्याप्त हैं वनस्पति देव यजमानों को धन देने की कृपा करें वनस्पति देव हमारे लिए धन धारण की कृपा करें होता इसके लिए यज्ञ करने की कृपा करें हे देवगण इंद्रदेव कुश के आसन पर विराजते हैं इंद्र की वडोत्री करने की कृपा करें इंद्रदेव आकाश में स्थित हैं वस्तुओं को आभोषित करने की कृपा करें इंद्रदेव यजमान को ऐश्वर्य देने की कृपा करें उस वैभव को स्थिरता प्रदान करने की कृपा करें यजमान उस वैभव को पाने के लिए यज्ञ करने की कृपा करें आगनि इष्ट कार्य की पूर्ति करती हैं इंद्रदेव की वडोत्री करते हैं इंद्रदेव आज हमारे इष्ट कार्य की पूर्ति करते हैं वह यजमान को वैभव प्रदान करने की कृपा करें आप यजमान के लिए वैभव धारण करने की कृपा करें यजमान उनके लिए यज्ञ करने की कृपा करें